ऐसे बोलते कैसा ही होगा तो क्यों ऐसा भगवान बोले है? क्योंकि वो भगवान भगवान रूप में भगवत्ता रूप धारण किए गए उसी भाव में इसलिए बोलते कि ऐसा ही होगा लेकिन यहाँ भगवान जो वो हो भगवान प्रकट रूप में भगवान ने लीला रूप में होने के कारण से जनक जी के दावा धोने के कारण ऐसी लीला में ही व्यवहार करते लीला में क्या व्यवहार करते हैं भगवान मैम उसको देखो क्या बोलते हैं सुनकर प्रेम जब भगवान राम ने जनक जी के प्रेम वचन सुने माने जनक जी के हृदय में भगवान राम के प्रति भक्ति थी और जब भक्ति होगी तब उसमें भक्ति का बिना प्रेम की भक्ति खड़े होती है और जब हृदय में प्रेम होता है तब तो वाणी भी होगी तो प्रेम परिकोषी वाणी भी होगी सब एक साथ जुड़े हुए सर इंटर कनेक्टेड सब बातें सिद्धांत है भक्ति होगी तो प्रेम भी होगा प्रेम होगा तो में मधुरता भी होगी तो ये देखते हैं कि जनक जी ने जब बोलना शुरू किया था तो वहाँ पर बोले बचन प्रेम जन जाए वहाँ पर भी जनक तो ने कहा कि जनक जी जब बोले ऐसे बोले जैसे मानो उनके बचन प्रेम से ही उत्पन्न हुए हों हु। प्रेम के समुद्र से ही मानो निकले हुए यहाँ हु। पर फिर कहते है की जैसे जनक जी ने जो प्रिय वचन बोले वो कैसे थे प्रेम जनको ऐसी वो सब वचन प्रेम से परिपुष्ट थे जैसे पेड़ पौधे में पानी दिया जाए तो भरे हो जाते ऐसे ही उनकी वाणी जनक जी की वाणी को जो जल प्राप्त हुआ था और जिससे का रस था तो जनक जी प्रेम के परिपूर्णन जब जन, जनक जी बोले भगवान राम से तो पूर्ण काम राम परिपोषे तो भगवान श्री राम जी जो है वो वैसे तो पूर्ण काम नहीं है लेकिन जनक जी के प्रिय वचन सुन करके वो परितोषण संतुष्ट हो भगवान को भी अच्छा लगा कि जनक को जनक जी अभी तक ज्ञानी ज्ञानी से अब जनक जी को जो भक्ति प्राप्त हो गई है ये अच्छा है तो, और भगवान उससे प्रसन्न हो गए तो, अब देखते हैं दो दो बातें दो बोलते रहते हैं तो सीधा है कि भगवान राम कैसे हैं पूर्ण काम है पूर्ण काम है की मन उसको कोई कामना नहीं कामना मन कुछ चाहते नहीं है जब कुछ चाहते नहीं तो कुछ भी मिलता रहे कुछ भी आता रहे कुछ भी जाता रहे उनको न कोई लाभ है न कोई हानि पूर्ण काम है लेकिन पूर्ण काम होते हुए भी भगवान उनके लिए कहते हैं कि वह एक बात से बहुत प्रसन्न होते हैं किस बात से कि तुम रीध हो शनि थोड़े कि तुम थोड़े ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते है जब तो भगवान ने जनक का ये प्रेम देखा तो उससे भगवान प्रसन्न हो ऐसे लगा कि भगवान प्रेम के भूखे कई कई शब्दों में ऐसे बोल दिया जाता है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जानन हारा जिसे जानना उसे जान दो भगवान प्रेम नहीं प्रिय माने ऐसा लगता है कि भगवान को प्रेम लोगों को नहीं मिलता तो प्रेम के भंग तो से रहते हैं तो कहते हैं कि प्रेम भगवान को प्राप्त हो गया तो सर सब प्रकार से तो सारा जगत उन्हीं का रूप है कुछ भी अपराप्त नहीं है भगवान को लेकिन अपराप्त है तो जीवों का प्रेम अपराप्त है नहीं पा तो भगवान प्रसन्न हो गए उनको पा करके प्रेम नहीं लेकिन भगवान राम ये नहीं कहते कि देखो हम तुम्हारा प्रेम सुन करके देख करके हम प्रसन्न हो गए हैं। भगवान प्रसन्न वरदान मांगा वो वरदान हमने तुमको दिया भगवान ने कहा जाने ससुर सम्माने देखो भगवान राम ये देखते रहे की जनक जी हमारे ससुर हैं और उनका सम्मान करने लगे कहा कि देखो मानो उन्होंने कहा हो कि आप इतनी सभी हमारी क्या करते हो हम कुछ लायक है हम तो तुम्हारे पुत्र के समान हैं हमारी बराबर हमारी ऊपर कृपा करते रहना हम हमको भूलना मत इस प्रकार से मानो भगवान राम ने प्रवचन बोल करके जनक जी को संतुष्ट किया करी बर बिने माने बिने की भगवान राम ने उनको जनक जी की बिन्नती की जैसे जनक जी ने विनती की भगवान राम समझ करके लेकिन भगवान राम बने चात्र और अपने ससुर की विनती की ये लीला हो गई, व्यवहारिक लीला इस प्रकार से और कैसे उनका सम्मान किया कैसे उनसे विनती की कहा कि पित कौषिक वशि समझाने उनको उसी प्रकार से आदर दिया जैसे कि वह अपने पिता महाराज दशरथ का आदर करते थे जैसे पिता को सत्कार आदर किया जाता है उसी प्रकार से पिता के समान ही उनको भी माने अब जनक सीता जी और भगवान राम के दो दो थोड़े हैं भगवान राम के पिता महाराज दशरथ हैं, तो सीता जी के पिता जनक जी हैं। इसलिए सीता जी के पिता जनक जी को भी महाराज दशरथ की तरह से ही भगवान राम ने उनका भी सत्कार किया पिता की तरह से देखा एक बात पिता का आदर एक प्रकार लेकिन उसके बाद जब वो हो, कौशिक की तरह से वशिष्ठ जी की तरह से ये गुरुजन है ये कौशिक भी विश्वामित्र गुरु हैं उनके साथ रहे उनकी सेवा की उनके उनके चरण दबाते रहे जिस प्रकार का भाव जी के प्रति था भगवान राम का वही भाव उन्होंने जनित जी के प्रति भी व्यक्त किया वही आदर भाव उसी प्रकार से जैसे भगवान राम ने वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त की थी उनको अपना गुरु समझते है और उनकी सेवा रहते थे उसी प्रकार से भगवान श्री राम जी ने जनक जी को भी वही आदर दिया मैंने भगवान राम के लिए लौकिक दृश्य से महाराज दशरथ वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी ये सब आदर नहीं किया इसी प्रकार से उन्हीं में तीन में एक चौथे जनक जी और जुड़ गए अब चारों सम्मान भी भगवान राम के लिए होगा ये चारों भगवान राम ने उसी प्रकार से जनक जी का उनका आदर किया अब इससे ये पता लगता है कि तो देखो लीला के क्षेत्र में भगवान राम जब लीला कर रहे हैं तो जिस स्तर पर अपने आप में हैं उसी स्तर पर रह करके वो व्यवहार करते हैं कोई व्यक्ति भले ही पहचान ले कि ये भगवान है राम है जनक जी ने बिल्कुल समझ लिया की परब्रम्ह परमात्मा है ऐसा जान लेने पर भी भगवान राम ने ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल ठीक समझ गए हम पर परमात्मा हैं और तुमने जो हमारी प्रार्थना की बहुत ठीक प्रार्थना की ऐसे नहीं बोलते वो वहां पर व्यवहार कैसे करेंगे जैसे लीला कर रहे हैं उसी प्रकार को व्यवहार करेंगे वो होता है ऐसे ही संसार में भी यही नियम इस प्रकार si <h Lei> है कि जैसे गुरु और शिष्य है गुरु तो जो है लौकिक व्यवहार की तरह से व्यवहार करता है शिष्य के साथ शिष्य की तरह व्यवहार कर रहा है दुनिया में और लोगों जिस प्रकार के है उस प्रकार का व्यवहार कर रहा है लेकिन शिष्य का काम ये नहीं की गुरु को, को देखे संसारी लोगों की तरफ से व्यवहार कर रहा है उस तो गुरु के प्रति भी उसी प्रकार समझना अरे ये भी एक संसारी आदमी है इसका क्या आदर आदर करना अगर उसने ये मान लिया तो उसको मैंने शास्त्र की बात को समझाने शास्त्र क्या शिक्षा दे रहे हैं उसको बात को समझ में नहीं आए प्राय किसी प्रकार की स्थिति संसार में होती है भगवान राम ने, ने भी गीता में यही बात जो सिद्धांत है गीता में भी भगवान ने कहा एक को तो कहते हैं ना हम प्रकाशा सरगत योग माया समाद्रता मैं योग माया के कारण से समाकृत होने के कारण लोग बाद में तो मुझे जानी नहीं पाते तो अवजानं मा मू मानुसीन कर्माश्र कहा लोग ये है अवजानंती अवजानंती के मैने उपेक्षा करते हैं अवहेलना करते हैं अनादर करते है कहो अवजानन की मान मूढ़ा है मूढ़ लोग मेरा अनादर करते हैं मानुष ही परमाश्रता समझते हैं कि जैसे मनुष्य मनुष्य जो और लोग जीव होते हैं मनुष्य धारण किए होते हैं ऐसी हिंदी एक साधारण मनुष्य हैं ऐसा समझते हैं और अनादर करते हैं ये मूल बात है मानी जो मूल लोग हैं इस प्रकार से करेंगे लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है वह परमात्मा के परमात्मा भाव को समझते हैं और इस प्रकार से अनादर नहीं करते भगवान ने अवर लिया है तो भी जनक जीव उनका अनादर नहीं करते ये नहीं कहते अरे तुम तो हमारे दमादाज की तरह से रहो उसी प्रकार से व्यवहार करो ऐसे करके नहीं बोलते जनक जीवन को जो है अपनी तरफ से परमात्मा हाँ भाव में लेकिन भगवान राम अपने आप को उनके सामने परमात्मा की तरह से नहीं बोलते हैं। की हम परमात्मा है उनके प्रति वो दमाद की तरह से व्यवहार करते जो पंक्तियाँ है ये सब ध्यान देने के साथ में खुद विचार कर करके कहा क्या बात समझानी है किसकी क्या शिक्षा देनी है वो तो जगह जगह उसी प्रकार की व्यवस्था की इसलिए कहते हैं ससुर सन कपित्व कौशुल वर्शिष समझाने और दिन की बहुत भरत समिति नहीं और फिर उन्होंने ये तो हो गई भगवान नाम की कथा यहाँ पूरी हो गई आप जनक जी ने क्या किया अब सबको बिगा करना है चले आगे बार बहुत देर तक रुकी न रहे इसलिए फिर आप जी ने भरत जी, जी की तरफ दिया अब भरत के भी विनती की लेकिन अब यहाँ की विस्तार नहीं करते। भरत को भी जैसे भगवान राम श्यामरण सुंदर स्वरूप वैसे भरत और भगवान राम के बाद छोटे बड़े के अनुसार भरत का नंबर आता इसलिए फिर जनक जी भरत जी का भी जो सम्मान किया गिनती बहुत भरत समय की बहुत बहुत गिनती भरत जी से भी बहुत सी गिनती की दिन और मिल से प्रेम से बीनी और बड़े प्रेम पूर्वक उनसे मिले उनसे भी ऐसे ही कहा की आप भी बड़े कृपालु हो आप यहाँ आए हमारे ऊपर कृपा की ऐसे भगवत रूप में भगवान भरत भी भगवान के रूप है इसलिए उनकी भी उसी प्रकार से गिनती जन्म जी ने थी लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ की उनको आशीर्वाद ली अब देखो यह यहाँ भगवान राम को जनक जी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो जनक जी ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया भगवान राम को लेकिन भरत जी को आशीर्वाद दिया मिल सब प्रेम एक भरत जी से प्रेम पूर्वक मिले और दूसरे आशीष दिन ही आशीर्वाद मिले इसके मैंने भरत जी ने जनक जी को प्रणाम किया जब उन्होंने प्रणाम किया तब जनक जी ने उनको आशीर्वाद आशीर्वाद देने के पहले तो ये अपने आप कल्पना करनी पड़ी कुछ बातें अपनी तरफ जोड़नी पड़ती तो ये कि जब जनक जी भरत जी से मिले और जनक जी भरत जी की बहुत प्रशंसा जनक जी ने भी की तो फिर भरत जी ने जनक जी को प्रणाम किया तो फिर जनक जी ने उनको आशीर्वाद और इसके बाद फिर मिले लखनऊ भी कुछ नहीं और दिन आशीष मही अब उसके बाद जनक जी उसके बाद भरत के बाद नंबर आता लक्ष्मण जी का लक्ष्मण का।, का वही क्रम है फिर मिले लखन फिर मिले ऋपुसूदन लक्ष्मण जी को मिले फिर जनक जी और फिर ऋपूदने शत्र को भी मिले और जब इनको मिले तो इनकी भी प्रशंसा की उसी प्रकार से बिनती इनसे भी की और फिर इन लोगों ने भी लक्ष्मण जी ने भी जनक जी को प्रणाम किया ने भी जनक जी को प्रणाम किया तो फिर इनको भी जनक जी ने आशीर्वाद दिया दिन आशीष महेश महेश के मान हो गया जनक जी जनक जी इन दोनों को भी आशीर्वाद दिया विक्रम हो गया अब हैस्पर प्रेम बस अब परस्पर प्रेम बस और थे थे ना तो मैंने सबके हृदय में प्रेम की प्रधानता तो जब इस प्रकार से जनक जी उनसे सबसे मिले तो सबके हृदय में जनक जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और जनक जी के भी हृदय में इन अपने चारों जामात्रों के प्रति भी इनके हृदय में प्रेम हो गया मैंने परस्पर प्रेम बढ़ा प्रेम का एक सिद्धांत ये भी है की प्रेम परस्पर बढ़ता है एक वर्ष प्रेम हुआ तो दूसरी तरफ से होता है और परमात्मा के लिए तो बात बिल्कुल सत्य संसार में कहीं होना न हो लेकिन परमात्मा के लिए तो बिल्कुल सत्य बात यदि कोई परमात्मा से प्रेम करता है तो परमात्मा भी उससे और यदि परमात्मा से ज्यादा परमात्मा उससे उससे दोगुना प्रेम करे और फिर कोई परमात्मा से ज्यादा प्रेम करे तो परमात्मा उससे और ज्यादा प्रेम करे और अगर कोई परमात्मा को प्रेम के कारण अनन्या माने की हमारा तो परमात्मा से कोई दूसरा नहीं है तो परमात्मा क्या करेगा परमात्मा कहेगा तुम तो हमारे स्वरूप नहीं कहा बराबर प्रेम इस प्रकार से परमात्मा का प्रेम कमशा बढ़ता भक्ति भक्तिशास्त्र में इसी प्रकार जैसे परमात्मा का प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे परमात्मा की तरफ से प्रेम प्राप्त होगा परमात्मा की तरफ से प्रेम प्राप्त होगा तो उसका प्रेम का लक्षण क्या है प्रेम में होता है कि दुख का प्रेम में सुखदायी है इसलिए जब प्रेम उत्पन्न होगा परमात्मा का तो सुख का शांति का भी अन्द होगा प्रसन्नता का भी अन्द होगा निर्भयता भी आएगी ये सब अपने अंदर में है समझे कि परमात्मा प्रसन्न है और परमात्मा का प्रेम हमको प्राप्त हो रहा है अगर परमात्मा का प्रेम हमारे उदय में हुआ और उसका फल इस प्रकार से देखने में आगे तो ये किस बात के लक्ष्य है की परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न है उसको भी हमसे प्रेम है इसलिए ये सब कहते मैंने ध्यान गीता में जैसे बोल दिया भगवान ने अनन्या चिंतो नाम येदना पर युका सके तो भगवान कहते क्या होता हम के लिए तेषा नित्भ युक्त नाम ऐसे लोग जो नु तो हमसे नित्य जुड़े हुए हैं मैंने हित्य उनका हमारे में लगा हुआ है योग क्षेत्र भाव्य हम भगवान कहते बदले में उनका सारा योग क्षण भगवान योग किसी का भयन क्यों करते क्योंकि उसका प्रेम भगवान का भी प्रेम हो गया जब भगवान का प्रेम अपने भक्त में हो गया तो उसका योग क्षण वही वहन करने लगे उसको पूरा योग चेन पूरा करने लगे तो ये भगवान के प्रेम का लक्षण हो गया भक्ति में एक बड़ी बात वो हो बराबर ध्यान में रखने की है कि भगवान के प्रेम को माने है परमात्मा में समर्पण जैसे हम अनेक समर्पित रहते हैं वैसा हम परमात्मा में समर्पित बात। हैं दूसरी बात ये कि हम परमात्मा से आश्रित भी रहे किसके आश्रित परमात्मा के क्या आश्रित किस बात में कई लोग चिकड़ी अर्थ लगाते हम परमात्मा ऐसी आश्रित हैं तो उसी तक तो परमात्मा हमारा शरीर चला रहा है तभी तो हमें चेतना दे रहा है सब काम उसी से परमात्मा से हो रहे हैं लेकिन अपने खाने की व्यवस्था तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी अपने वस्त्रों की व्यवस्था हमें खुद ही करनी पड़ेगी वो तो भगवान कर देगा ये क्या हुआ ये व्यक्ति की बुद्धि की चेतना भगवान के ऊपर आश्रुत है लेकिन कैसे आश्रुत ये काम तो हमें अपने आप करने पड़ेंगे अरे भगवान के के ऊपर आश्रित होने के माने ये है कि जब भगवान ही चेतन होकर के शरीर में बाप तो शरी हो तो ज्ञानी का भी अब ज्ञानी का सबका शरीर परमात्मा चला रहा है भक्त है तो भी परमात्मा सबके शरीर में विद्यमान उसी शरीर जीवन चल रहा है अज्ञानी है तो भी परमात्मा सबके शरीर मन बुद्धि में व्याप्त वही चला रहा है लेकिन ज्ञानी में विशेषता ये है भगवान के भक्त में विशेषता यह है कि <क्षिछ्छाद> उसका खाने की भी व्यवस्था परमात्मा कर रहा है वस्तु की भी व्यवस्था परमात्मा भी कह रहा है रहने की व्यवस्था भी परमात्मा में कर रहा है उसके बीमार होता है तो दवा करने की भी व्यवस्था परमात्मा में कर रहा है प्रार्थ के अगर कोई और गड़बड़ी जीवती होती है हानि होती है परेशानी होती है समस्याएं आती है उनका समाधान कौन करेगा परमात्मा ही करेगा समर्पण भी तो पर नहीं होता है संसारी आश्रय भूलते रहते हैं और अपनी बुद्धि को समझाते भी रहते तो कर पर नहीं पड़ेगा इतना तो करना ही पड़ेगा नहीं तो शरीर कैसे चलेगा नहीं तो शरीर कैसे चलेगा नहीं तो ये कैसे होगा नहीं तो वो कैसे होगा ये सब उसके मायने हैं वो भक्ति अभी हृदय में आई नहीं परमात्मा के जैसा विश्वास और जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा समर्पण हुआ नहीं इसलिए इन सब विषयों के संबंध में शास्त्र को बार बार देखना चाहिए नारद भक्त सूत्र जैसा ग्रंथ है भी न, उसमें भी भक्ति की महिमा और उसमें भी भक्त कैसे होते हैं कैसे भगवान समर्पण होते हैं कैसे उनके आश्रित रहते हैं उसमें भी सभी प्रकार से आता पर करके एक ग्रंथ है सुना कहीं उसमें भी इसी प्रकार के बरना तो का वर्णन आता है की जब भक्ति का वर्णन आता है भगवान में भक्ति है तो उसमें मुख्य रूप से यही बात है कि भगवान में समर्पण बुद्धि है तो समर्पण बुद्धि का क्या अर्थ है कैसे फिर भगवान के आश्रत भी हो जाए वही जिस प्रकार चला हो वैसे चले अब इसके लिए दृष्टान्त संतों के जीवन है दिदाशी तो का जीवन, जीवन कैसे चलता है तो जी की कम खेती होती उनके कौन भाई बनने थे उनको खिला जाते है? कैसे चलता था दक्षिण में गए पूना में तो दो संतों के तीर्थ स्थल थे वहां गए एक ज्ञानेश्वर महाराज थे उनका मंदिर बन गया बड़ा भारी बड़ी झीण लगती बड़े दर्शन करने वाले आते हैं, जी का स्थान आलमंदी करके कहा एक तुकाराम का उनके यहां भी गए थोड़ी दूर पर वहीं 10-15 किलोमीटर तो पर तुकाराम जी का योग वहाँ पे तुकाराम जी होगा अब इनके तुकाराम का जीवन को कौन चलाता चलाताश्वर महाराज के जीवन को कौन चलाता ये इस बात के प्रमाण है कि परमात्मा पे तो समर्पण अपने मिशन में देखो तो बताओ तपोवन जी महाराज भगवान की शरण में है तो उनका जीवन कौन चलाता कौन उनके भाई बंधन को खाना दे जाते कौन उनके रिश्तेदार थे कौन जो उनको जो है उनके भी जीवन चलता है, कौन कर रहे लेकिन संसारी बुद्धि जब तक रहती है, भगवान की भक्ति नहीं आती तब तक का आश्रय बना रहे सोचेंगे की ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु हैं ये हमारे पुत्र हैं ये हमारे पौत्र हैं अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा पैसे चलेगा उन्हीं का में बनी रहती और उनके ऊपर निर्भर भी करते हैं कैसे तो चलेगा खाना नहीं देगा तो कैसे मिलेगा तो हमारा इलाज नहीं करोगे तो कैसे होगा बराबर इस रहते।, रहते।, रहते हैं बोलते भी रहते हैं और उनका सहायता लेते भी रहते हैं लेकिन परमात्मा के ऊपर जैसा निर्भर होने का जैसा उदाहरण है संसार में सर्वत्र उस प्रकार का उदाहरण जीवन में करता नहीं पुरुषों की बातें उदाहरण आपको दिए आनंद महिमा अब उनकी महिमा इसी बात में है कि वो परमात्मा पे समर्पित परमात्मा पर आश्रम यही उनकी महिमा है नहीं तो और का महिमा उनकी हुँ? उनको कौन खाना दे जाता उनको कौन पहनने को देता था उनको कौन आश्रम देता था कौन स्थान उनको देता उनका जीवन सबके सामने कैसे रहे मीराबाई किस प्रकार से वो किस पर आश्रम उन्होंने भी राज्य छोड़ दिया वृंदावन में आकर के रहने लगे आनंद महिमांति भी उनका भी था। उनके पति भी थे कलकत्ते में वो थे भी नौकरी कहीं करते थे और उन्होंने आनंद मही छोड़ दिया। छोड़ दिया तो कहा थोड़े ही क्या थे तो उनसे कहा हम तो भगवान का भजन तो करेंगे लेकिन तुम नौकरी करते हो तुम्हें तनख्वाह मिलती है तो थोड़े बहुत भेजते रहना तो हमारा भी काम चलता रहे ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्ट सबसे था मनता उनकी ठीक है ना जैसे भगवान रख तो तो सब उदाहरण जितने भी हैं, इन उदाहरण इस प्रकार के धीरे धीरे करके ये चित्र में आए सहसा एकदम से ना आए तो धीरे धीरे आए शास्त्र का सिद्धांत भी है और फिर तो संतों के समान इतिहास भी इस प्रकार का एक नहीं कितने लोगों का अभी पुणे में थे तो वहां पर एक युवा केंद्र के बच्चों ने एक नाटक तैयार किया था दो घंटे का नाटक जैसे पूरा एक फिल्म हो ऐसे करके पूरा नाटक युवा केंद्र के वही उस चुनने मिशन के ही स्त्रियों ने भी पाठ किया बच्चों ने भी पाठ किया युवको ने भी पाठ किया उसी सब लोगों ने मिल मिला करके पाठ किया समर्थ रामदास का जीवन उसका वर्णन समर्थ रामदास थोड़े बड़े हुए तो उनको भगवान की भक्ति जने कहा से प्राप्त हो गयी भगवान श्री राम जी की जो गाथा उन्हीं का ध्यान करें और उनके प्रेम में मन हुए नाचा करें घर वालों ने देखा कि इसका तो दिमाग खराब हो होगा ये जब देखो तो नाच रहा जब देखो कि भगवान पर मन जब कर रहा अब इसको बुद्धि इसकी खराब हो गई इसकी ठीक तो कर तो सब स्त्रियों ने करके आपस में बातचीत की तो उन्होंने निश्चित कि उसकी बुद्धि को ठीक कर देगा क्या इसका विवाह कर दो तो की तैयारी होने लगी मेहनत विवाह कर से भक्तों की बुद्ध ठीक हो जाती है अन्यथा लौकिक रूप से भक्त लोग भगवान के रूप से कैसे होते हैं पावल उस पावल पर्म को ठीक करने का क्या होता है तैयारी होने लगी आखिरकार जो सब जहाँ हुआ था शादी करने वाले वो लोग आये और भीड़ भाड़ सब इकट्ठी हुई पूजा उजा सब कुछ होने लगी उसके बाद उसी के बीच में एकदम शोध करते हुए रामदास भाग के घर के बाहर निकले और भागे भागे भागे भागे भागे भागे पीछे के तमाम लोग उनके पीछे दौड़े वाले तो भागे भागे तो वो वहाँ पुना से भागे कहीं, कहीं वहीं पुना के आस पास स्थान था और भागे भागे नासिक तक भागे चले गए अब नासिक पहुंच गए और वहाँ कहे कि भाई भगवान हम तो आपके शरण में आ गया रखो। अब वहाँ समर्था कौन पालन पोषण करे कौन खाना दे कौन पानी दे कौन स्थान दे कौन दे घर वालों को तो के भाग जाए उनके मन में ये नहीं आया कि हम भाग जाएंगे तो हमें खाना कौन दे बस इस ही अंतर ये लोग जो है ये है चाहे समर्पण दास हो चाहे और कोई भी हो तो संत हो जितने सबका सबका यही जीवन इस प्रकार का मैंने भगवान की भक्ति प्राप्त हो भगवान में प्रेम हो तो भगवान में समर्पण होना चाहिए परमात्मा पर ये आश्रय होना चाहिए और भगवान की सेवा में लगा रहे तो जब भगवान में प्रेम होगा तो भगवान की सेवा लगेगा भगवान को सेवा कार्य ये तीनों बात भगवान का प्रेम तो भगवान में समर्पण भगवान का आश्रय और भगवान का ही सेवा करें। इतने मान लगे चार खंधे हैं भक्ति के ये चार हो गए जब भगवान में प्रेम हुए भगवान की भक्ति हो नहीं सकती इसलिए प्रेम तो भगवान में होना चाहिए और अगर प्रेम ही आश्रय है प्रेम के बिना आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं लेकिन प्रेम की परिपूर्णता इसमें बात में है कि परमात्मा में समर्पित हो जाए तो प्रेम है और परमात्मा में समर्पित नहीं हो पाया तो उसका प्रेम कच्चा है अभी उस प्रेम को डेवलप करे विकसित करे और परमात्मा में समर्पण हो गया तो समर्पण के माने कि हम तो आपकी शरण में आ गए रमन ने क्या किया रमन तो ने भी सोलह साल की आयु में छोड़कर के चले आए और फिर मलाई में वहां पहुंचे और वहां भगवान से बोले शंकर जी से कि भगवान हम आपकी शरण में आ गए अब जैसे रखना और रखो अब बताओ उनको कौन खाना दे बताओ कौन, दे? कौन दे? उनको पहनने को दे बता कौन की व्यवस्था करे? ऐसे करके भगवान में आश्रय होगा ऐसा <coughs> भगवान का आश्रय और आश्रय के बाद फिर भगवान की सेवा ने तो महा जीवन क्या किया भगवान की सेवा की कैसे सेवा की तमाम और संत थे भक्त थे <coughs> उनके सबको सेवा की उन्होंने जितनी पुस्तकें जो लिखी वो भी भगवान की सेवा उपदेशार, तो सब दर्शन रमन गीता ये सब पुस्तकें जो है जो उनका लिखना ये भगवान की सेवा कामर धवान दास ने क्या किया उन्होंने भी ग्रंथों के दास बोध पुस्तक लिखी ये भी भगवान की सेवा उन्होंने उस समय जो वहाँ की जनता थी तो वो सब मुसलमानों के राज्य में जितने भी हिन्दू लोग थे वो सब बिल्कुल निकलने हो गए बिल्कुल बेकार शक्तिहीन हो गए थे ने की। समर्थ रामदास ने सामर्थ उत्पन्न ब्राह्मणहीन हो गए थे, ब्राह्मण तेजहीन हो गए उनके अंदर तेज उत्पन्न किया फिर ब्राह्मणों के उत्पन्न किया छत्तीस लोग शस्त्रहीन हो गए थे कोई उनको जो है मुसलमानों से लड़ने का कोई उत्साह हमें नहीं रह गया था कोई साहस उनमें नहीं रह गया समर्थ रामदास ने उनके भीतर भी भावना भरी उन्हीं में भावना भरने में से ही एक शिवाजी जैसा व्यक्ति भी निकला और उनकी सेना में हम लोग भर्ती भी हुए तमाम तो वो सब सेना जितनी शिवाजी की खड़ी हुई उनमें सब में प्रेरक तत्व जो थे रामदास ही थे गाँव घूम घूम करके सबके अंदर चेतना उत्पन्न ये सब उनकी सेवा भगवान की सेवा भगवान की सेवा कैसे कैसे होती है ये सब संतों को देखो संतों ने कैसे भगवान की सेवा की तुलसीदास ने भगवान की सेवा क्या दी ग्रंथ लिख दिए रामचरितमानस लिख दिया ये भगवान की सेवा बिना पत्रिका लिख दी कवितावली लिख दी गीतावली लिख दी तमाम और ग्रंथ लिख दिए ये सब जो लिखते रहे ये सब क्या था ये भगवान की सेवा थी इस प्रकार के सेवा कर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार को जैसे भी तुलसीदास तो इतना कार्य करके लोगों की बुद्धि को जागृत किया ये जैसे ग्रंथों की रचना उनमें फिर एक उत्साह ज्ञान भक्ति के प्रति अध्यात्म के रचना के द्वारा तो ये कहने का तात्पर्य है की भगवान की सेवा के भी कार्य किसी न किसी प्रकार से है समस्त लोक कल्याण के लिए सेवा करना लोक संग्रह का कार्य करना भगवान की सेवा भगवान की सेवा को नहीं अपने कमरे में बैठ करके एक तो मूर्ति रखी की आरती करिए तो भगवान की सेवा होगी। गई धारणा समाज में यही है उसको भी सुधार करना चाहिए एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम तो मंदिर में रोज आते हो कुछ भगवान की भी सेवा होनी चाहिए तो हम भगवान की सेवा रोज तो। करते हैं? सवेरे उठते हैं भगवान की आरती कर करते है पूजा करते है आधा घंटा कम रोज करते हैं इसकी भगवान की सेवा रोज तो। करते भगवान की सेवा है कोई कौन का कि सेवा नहीं है वो तो है ये भगवान की सेवा लेकिन ये भगवान की सेवा एक प्रकार से प्रतीक मात्र है। एक नन्ना मात्र है। एक वो बच्चों की जैसी शिक्षा में गोलियां फैली जाती हैं वहाँ से शुरू होती है जिनकी उसी प्रकार की ये पूजा अब ये भगवान की पूजा तो सही रूप में तब है जब व्यक्ति के बुद्धि का विकास हो और दिखाई दे की समाज में ये सारा संसार सारा समाज परमात्मा का रूप है जितने प्राणी जितने व्यक्ति है इन सब परमात्मा की चेतना हो रही है उनमें परमात्मा भाव देख करके उनके कल्याण के लिए कार्य कर तब उसको उसके की सेवा भाव इतना सब मिल करके भक्ति करो, ज्ञान का सब इस प्रकार के आता है जब तक व्यक्ति सोचता रहे तो हम पागल हैं, तो दरवाजे दरवाजे शहर शहर घूमते फिरे और लोगों की सेवा करते फिर क्या किसी के सेवा अगर ये बुद्धि काम करती है क्या भक्ति नहीं है माया उसकी बुद्धि में छाई हुई है अज्ञान छाया हुआ है इसलिए उसको ऐसे ही सूझ रहा ठीक यही लगता तो है कहेंगे पागल थोड़े मारे मारे कर ऐसे mm. ही समर्पण भाव है भगवान के समर्पण में क्या रखा हुआ ठीक है भगवान है लेकिन उसको समर्पण करके मैंने उसके निर्भर कैसे रखा